तो भोजन की सामग्री ले जानी पड़ती है पानी आप घर से उठाने की मेहनत नहीं, नहीं करेंगे, ही ले लेंगे क्योंकि पानी स्टेशन से भर लेंगे तो भोजन से ज्यादा महत्वपूर्ण है पानी बार बार चाहिए लेकिन पानी के लिए आप इतना खर्चा भी नहीं करते हैं और घर से भी नहीं उठाते

पानी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है श्वास श्वास आप घर से भी नहीं उठाते और स्टेशन से भी नहीं भरते और श्वास लेने के लिए बर्तन भी नहीं खरीदते और श्वास जहां पर सहज में आपको मिलता है शराब जरूरी नहीं है पानी जरूरी है आसान मिलता है और शराब के लिए धन खर्चना पड़ता है ये कोका फेंटा पेप्सी स्वास्थ्य के लिए कोई जरूरी नहीं अच्छी नहीं है फिर इनके लिए धन खर्चना पड़ता है और पानी

जरूरी और महत्वपूर्ण वो आपको घर से भी नहीं उठाना पड़ता है उस चैतन्य कोशन से भी नहीं भरना पड़ता है उस से तो तो है आत्मा है आत्मा इसलिए उसका नाम है परमात्मा और जो तुम्हारा साथ देता हुआ दिखता है लेकिन सतत बदलता रहता है उसका नाम है संसार सन फरती संसार जो सरक है उसका नाम संसार आप एक दो मिनट

कितने ही कण आपके शरीर के नष्ट हो जाते हैं दूसरे कण बनते जाते हैं अभी थाली में भोजन है रोटी है सब्जी है फल है, जो कुछ है अभी तो रोटी सब्जी है लेकिन खाया तो मैं बन गए रोज रोटी सब्जी को मैं बनाते तो तुम्हारा मैं ऐसा है कि आटे दाल को भी मैं बना देता है के।

आके दाल खो से ऐसे ही आपके हर मास के शरीर को भी मैं बना देता है ये रोज तुम्हारा मैंने मन बन के बदल जाती है लेकिन तुम्हारा वास्तविक मय एक रस है जो एक रस है वह ज्ञान स्वरूप है वह अमर है वह सुख स्वरूप है और वो तुम्हारा सच्चा साथी पर स्वरूप है

उस असली मैं का जो दीदार करा दे असली मैं का जो अनुभव करा दे उनको बोलते सत्य गुरु क्यूँकी वो असली मह ही सत्य है और उस असली मई के आगे जो अज्ञान का पर्दा है गुरु गुमाना अविद्या रुमाना प्रकाश जो अविद्या अंधकार को बिता आत्मज्ञान का प्रकाश कर दे उसको बोलते गुरु गुरु की

कुल वो कुलों में ज्ञान देते हैं जिनको आजकल मास्टर कहते हैं क ख गेश जो बुद्धियों को पढ़ा दे उनको वाचक गुरु कहते हैं जो शास्त्रों का ज्ञान दे उसको बोधक गुरु कहते हैं जो संसार अनित्य है और परमात्मा सार है भगवान के भक्ति के तरफ लगा देख्य गुरु बोलते हैं

जो सिखा दे फुलना थोड़ी देर के लिए चमक और बाघ में समाज के लिए और अपने में मुसीबत उसको निशिंद गुरु का है शिव गीता में जयराम की लुख्त महारानी ये चुना और सूर्य आगे

चल कर बताते हैं की जलान सागर राजा यथा भगवती पार्वती गुरु नाम राजा सर्वेशम कामो गुरु हो जलो में जैसे सागर राजा है ऐसे श्रेष्ठ गुरुओं में जिसको सत्य का ब्रह्म का बोध हो गया है वह सदगुरु परम गुरु है उस परम गुरु का विरा उस परम गुरु का दर्शन

उस परम गुरु की वाणी उस परम गुरु का संग अमोघ होता है अमोघ होता है अमोघ स्वामी राम तीर्थ कहा करते थे लोग हजार हजार गुण वाले में भी दोष ढूंढ कर अपने स्वभाव को और दोषी बना लेते हैं उन मूर्खों को पता ही नहीं है कि अपने जीवन में गुण कैसे भरना चाहिए

वो तो ऐसे हैं। कहीं आपने खाता तो उसकी बढ़िया बढ़िया मिठाई भी लेनी चाहिए ये तो

हाथी रंग का हाथी की जगह हाथी का उपयोग कर लो गाय की जगह के गाय का उपयोग कर लो घोड़े की जगह के घोड़े का उपयोग कर लो पीन की जगह पे पीन भी अच्छा ही है सुंदर है बढ़िया है और आईएस की जगह पर आयुष भी अच्छा है अगर सब आईएस हो जाएंगे तो फिर काम कैसे चलेगा और सब पीन माइंड रहेंगे तो देश कैसे चलेगा पीएम की जगह पर पीएम का तो महत्व है

जय जयराम देखी बोलना पड़ेगा तुम्हारे जितने पवित्र अंग शरीर में है जरूरी है उतने जिसको न पा कर अपवित्र अंग कहते हो वो भी जरूरी है अपवित्र अंग अगर न होते तो ये पवित्र अंग जीवित भी नहीं रह सकते है जयराम देखिए जिससे शरीर का मल निकलता को अशुद्ध अंग मानते हैं। सुबह हाथ से धोते हाथ मलना जरूरी हो जाता है लेकिन वो अंग भी शरीर की व्यवस्था के लिए जरूरी है

जी ने नहीं कहा एक मूर्ति सब जग उपजा कौन कौन एक ही से ये सारा मामला प्रकट हुआ है इसमें भला कुम और मंदा कुम ये तो सृष्टि का खेल है चलता रहता है श्रीमद भागवत से संतोष हो जाता है तनाव ग्रस्त चित्त शांति और माधुर्य और ज्ञान की उस मधुर सरिता में नहाने लगता है

श्रीमद तो भागवत आयु आरोग्य पुष्टि को देने वाला है भागवत ने तो परीक्षा को जीते जी अमरता का अनुभव करा दिया तक्षक विष्णु आ रहा है सुखदेव जी कहते हैं अच्छा मैं जाऊंगा क्योंकि मेरे होते होते तक्षक नहीं आ सकता है और विधि है जो नियति है सुखदेव जी कहते अब चाहता हूँ

मेरी दृष्टि पड़ते ही तक का विश्व अमृत हो जाएगा नीति में खलन करना महापुरुषों का, का स्वभाव नहीं होता सोम महापुरुष का महापुरुष भगवान भी नीति का अनुसरण करते हैं पिताजी का श्राद्ध कर रहे राम जी और श्री कृष्ण युधिष्ठ को प्रणाम कर रहे

कभी कभार भीम को भी प्रणाम करते हैं नियुक्ति का पालन तो इष्ट देवी कर लेता है बोले भगवान है तो फिर अपनी औरत के लिए क्यूँ भागते फिरते भगवान है लेकिन इंसान को कैसा जीना चाहिए वो सिखाने के लिए आए हैं बेटे इसी लिए भागते फिर ऐसा नहीं के एक नहीं तो

तो तीसरी थोड़े राम जी बता रहे हैं एक नारी सदा ब्रचारी नारी का गौरव तारे श्री रामचंद्र जी सीता के बिना यज्ञ संपन्न नहीं होगा ऐसा बता रहे रामचंद्र जी का चरित्र है सीते सीते सीते सीते

सीता सीता सीता को को निकाल दिया पूछो से सीथा को राम ने निकाला है कि ने सोन को है कि कि आर्य पति के में आपको थोड़ी प्रतीक्षा सामने पड़ती है तो आप अवधानी है पति के यश में तेरा यश छुपा है जहाँ राम पूजा जाएगा वहाँ सीता का नाम अवश्य आएगा आज आए कल बगावती लोग

कुछ का कुछ बगावत के लिए देते हैं, लेकिन जरा गहराई से सोचिए, तटस्थ होकर शुद्ध दैल्य होकर सोचिए कि राम की कहानी रामायण सारी मानव जात को खुद पर उठाने का एक व्यवस्था है

भाई हो तो कैसा हो पत्नी हो तो कैसी हो पति हो कैसा हो हाई सीते सीते ऐसा नहीं क्यों मेरी लगड़ी है अब तेरे बिना क्या जीना दूसरी कोई नहीं मिलती राम जी को तो दूसरी मिल सकती लेकिन एक नारी सदा ब्रह्मचारी कितनी वफादारी श्री रामचंद्र जी के जीवन में है और सीता के जीवन में कम वफादारी नहीं दिखाई

कहा तो वह लंकेश क्या क्या प्रलोभन दे रहा है लेकिन सीता तो श्री राम को ही याद रख रही है लंकेश ने पूछा कि मेरे पास सोने की लंका है तो, यक्ष किन्न सब मेरी आज्ञा में चलते हैं। और वो मनमासी राम उसके लिए तो रो रही वो, वो राम और वे लंका

तो कितना बड़ा और राम दो शब्द कितना छोटा बता सीता मेरे में क्या फर्क सीता जी कहती है आपका ये वैभव ये वो के चमक रहे हैं बोले ठीक कहती हो और मेरे राम को दूज के चांद है बोले हाँ ठीक कहती हो बोले पूनम का चांद का क्षय शुरू होता है और दूध के चांद का चमकना मरता है बोले है बोले, है, बोले

तो लंकेश का दबदबा और कहा एक नारी ने बगत सुना भारत की नारी का शान भारत की नारी का आत्म वैभव जहरामगी बोलना पड़ेगा ऐसा नहीं कि पति को दंडा मार दिया पति को डायवर्स दे दिया अथवा बह कट करा के एक नोटिजन का तो

नाचते गए और पति बदलते गए नारी स्वातंत्र नारी स्वातंत्र नारी संगठन के नाम से नारी का शोषण किया जा रहा है

नारी के जीवन में आत्मबल और आत्म बल आएगा संयम से आपने बल आएगा अपने कुटुम के सुख दुख को अपना सुख दुख बनाकर कर का पाठ करते हुए कुटुब को जोड़ने की शिक्षा दीक्षा ही नारी की महत्ता है कुटुम को तोड़ना है या पति पत्नी को तोड़कर अपना उलू सीधा करना यह नारी उत्थान की बात नहीं है नारियों से विश्वास हो रहा है

शपथ ली कि मेरे से जो बालक पैदा हो और वो फिर दोबारा किसी के पुख में ऊंधा लटके तो है मेरे को मां में मैं तो अपने हर बालक को मुक्त बनाऊंगी गुरु का ज्ञान पाया उस देवी में और वो मदाल साराणी जो बालक कुख में आया जन्म नयपान कराते समय बालक को

है जो व्यक्ति जैसा होता है वैसे ही तो दे सकता है फाइनल पढ़ा हुआ मास्टर पीएचडी एच डी थोड़े बढ़ाएगा कक्षा का विद्यार्थी एम का कोर्स थोड़ी सिखा सकता है तो एम ए होगी तभी तो उन्हें बढ़ाएगी

इतना उसका दैविक ज्ञान है आत्मिक ज्ञान है गोद में आते हुए बच्चे को ब्रह्म ज्ञान बढ़ाती है माँ शुद्ध हो असी निरंजनो तब जब मोह निद्र ये मैं शरीर हूँ ये मरने जमनने वाला मैं हूँ ये मोह निद्रा छोड़ दे तू शुद्ध बुद्ध अन आत्मा चैतन्य है वत्स्य इसमें जहाजा और हर बेटे को ब्रह्म ज्ञानी बनाकर छोड़ाना ही

ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी हो गए ने कहा इसको तो मत बने तो ये मेरा संसार का बोझ लेकिन मां ने सोचा कि पिता तो भले संसार का अपना बोझ बेटे के सिर रखना चाहता है लेकिन मैं वो माँ कैसी कि संसार का बोझ में दब मरे और संसार की याद याद में फिर दूसरा जमन पाए

अच्छा पति की भी रहे और मेरी भी रहे उस मही ने रास्ता खोज लिया का। जाते जाते अपने बेटे को उपदेश दिया धर्म का ज्ञान का नीति नियमों का सुबह सुबह से पूरे उठना चाहिए मनुष्य को अपना कल्याण चाहने वाले को भोजन चबा चबा के खाना चाहिए जो जल्दी जल्दी भोजन करते उनको क्रोध जरूर आता है

जिनको क्रोध आता हो गए लोग घड़ियाल सामने रखे और 20 मिनट तक चबा चबा के भोजन करे तो नब्बे नब्बे क्रोध नियंत्रित हो जाएगा जयराम जी बाकी दस मैनेजमेंट के लिए रहे तो नौ क्रोध को कैसे नियंत्रित करना चाहिए कान को कैसे नियंत्रित रखना चाहिए बेटा

व्यक्ति अगर कमरे में बंद कर दिया जाए तो वो पराधीन है लेकिन अपनी इच्छा से कमरा बंद करके बैठता है तो आधीन है स्वाधीन है। घोड़े की पूछ पकड़ के घसीटा जाए तो पराधीन है लेकिन घोड़े की लगाम लेकर यात्रा करता है तो स्वाधीन है ऐसे जीव को चाहिए कि मन की लगाम अपने हाथ में रखे यहाँ तक ये ऊंची बातें तत्व तो ज्ञान की तो बताई लेकिन आधी आधी बताए कहीं

पूरा हो जाएगा तो समाधि में बैठ जाए तो विरक्त हो जाए और पति के राज्य बाहर का कहीं पति

न दे इसलिए देते हैं हमारी ज्ञान यहाँ तक अलर्ट को देती है मदाल सा कि मनुष्य को चाहिए कि वो कहीं रास्ते जाते अशुद्ध वस्तु देखे न देखे तो अच्छा लेकिन देखे तो तुरंत शुद्ध का चिंतन करके अपने मन को ऊंचा उठा ले

जाते रास्ते में जाते कही मरा हुआ प्राणी देखता है कहीं चिमरा देखता है कहीं हड्डी देखती है कहीं किसी का महिला देखता है कहीं ऐसा वैसा देखता है तो तुरंत सूर्य नारायण के दर्शन कर ले अग्नि के दर्शन कर ले देव दर्शन कर ले अथवा तो देव मंदिर के के दर्शन कर ले अथवा तो उस देवादि देव परमेश्वर का नाम सुनाम करके अपने मन को तुरंत ऊंचा उठा दे

मन आदिया और जो गंदी चीजें है वो देखे तो मन थोड़ा नीचे हो जाता है पुत्र मनुष्य को चाहिए कि अपना मल देखे सो आदमी जाते खुले जाते खुले में निहारते होंगे ऐसे देहाती लोगों में भी इस बात का प्रचार करो कि अपना मल देखने से स्वास्थ्य खराब होता है क्योंकि मल देखने से मन कोई आनंदित नहीं होता है मन ऐसा हो जाता है वो बात भी मदास को

करके दी और पूरे राज्य में देवी देवी का ज्ञान गया और और लोग लगे ऐसी होगी जाते-जाते एक दे बेटे के गले में डाल गई बेटा तो अभी मत खोलना जिस समय बहुत कष्ट आ जाए देखे कि कोई बाहर सहारा नहीं है उस समय ताबीज खोलना

तो चल बस ही राज्य का ऐसा कोई संसार का सुख भोग नहीं जिसके पीछे भय और रोग नहीं ऐसा कोई राजा नहीं जो चिंता मुक्त तो हो गैर ऐसा कोई राजा नहीं जो प्रॉब्लम के तो तो राज्य में तो आएगा ही भोग में तो रोग और प्रॉब्लम तो बढ़ा है जितना भाइयों बहुत जितना संयोग जन्य सुख उतना ही दुख और तनाव होता है अलरक के पांचों जीवन मुक्त ब्रह्म ज्ञानी भाइयों को हुआ

कि हमको तो मान्य जीवन मुक्त तो बना दिया लेकिन अब इस भाई को भी तो उस अमृत को चखाना है। अब के के ये चाहिए मिला हमारा भी हिस्सा है चल बोले तुम्हारा हिस्सा है तो कैसे करेंगे राज्य को छह से मित राज्य तो एक होता है वास्तव में हिंदुस्तान एक था

जन्हा ने और दूसरे लोगों ने देखा कि हमारा उल हमारा दिन दिन कैसे चलेगा इस दिले उन्नीस में तो अखंड भारत था फिर पाकिस्तान तो में नहीं था सड़तालीस में बना था अपने स्वार्थ के लिए टुकड़े होते फिर ये प्रांतिवाद भी अपने स्वार्थ के लिए होता है देश तो वही, का वही था भाई नदी नई कराचा कैसा प्रांति पटिशन देवो ये मनुष्य के अपने के लिए हमको राज्य चाहिए

देखा कि इसको बड़ा रोग लग गया है बोले नहीं देगा तो हम युद्ध करेंगे वो पांचों भाई साधुवती के थे काशी नरेश से जाके मिले काशी नरेश ने कहा कोई बात नहीं मैं सहयोग करता हूँ बिठावती सहयोग करना है दिखाओ दिखावती युद्ध करना है और अलग के राज्य के चारों तरफ से मैनात कर दी गई काशी नरेश का नाम सुनकर अलग रहा

जब मेरा राज्य हो मेरे भाई छीन रहे काशी नरेश का शहर हो मिल गया मेरा दुखी रहा अब कोई चारा नहीं रहा

अपने से जब बड़ी सत्ता दबाती तो आदमी भयभीत होता है छोटी सत्ता आती है तो क्रोध होता है बराबरी का है तो ऊर्षा होती है बड़ा आता है तो भय होता है है भयभीत हुआ देखा कि कोई चारा नहीं या आया कि जब कोई चारा नहीं हो बड़ा कष्ट आए तब ये ताविज खोलना ताविज खोला ताविज ने लिखा था दुख पड़े तब संत शरण जाए जब दुख पड़े तो संत शरण जाए

का मतलब नहीं कि मैं गाड़ी में बैठू आप दौड़ते दौड़ते मेरे पैर ही पकड़ते रहे अथवा पैर को छूने के लिए दौड़ते हैं कोशिश करते हैं। उन लोगों पर हम राजी नहीं रहते हैं जयराम जी जो पैर पकड़ने को दौड़ते हैं उन पर हम प्रसन्न नहीं होते सुन लेना इसलिए पैर पकड़ने के लिए दौड़ना मत हम आपको हाथ जोड़ते बाबा हम पैर पकड़ने के लिए नहीं आए हम तो दिल में दिल भर का आनंद लगाने के लिए आए

पड़ेगा पड़े तो संत शरण जाइए संत शरण का मतलब संत के तार पकड़ना नहीं संत शरण है कि जहाँ संत का मन विश्रांति पाता है वहीं आप जाइए तो वहाँ तब जाओगे जब बोलोगे

ये लिखा से गोरखनाथ के शरण गए महाराज बहुत दुखी हूँ मेरा और कोई सहायक नहीं है पांचों भाई सामने हो गए काशी न शादी आदि तो बहुत दुखी बोले अच्छा तो तू तो क्या चाहता है बोले महाराज मेरा दुख मिट जाए दुख मिट जाए ठीक है हम अभी मिटा देते कितना दुख है बाबा बहुत दुख है

अच्छा तो बाबा ने चिंता डाल दिया बोले बता दुख कहां है उसको मार भगाते। उसको मार भगाते भगाते दुख दुख को रहता। दुख है खोज खोज कहा है बोले दुख महाराज हृदय में है बोले हृदय में तो चैतन्य स्वरूप आनंद स्वरूप ईश्वर रहता दुख कहा है खोज खोज

बोले दुख है इस विचार में मेरा राज्य में चला जाए अच्छा तो दुख हो है वासना में वासना में दुख है ना बोले हाँ तो अच्छा हटाओ तुम तो मेरा

महाराज चिंतन करने से दुख नहीं जाएगा महाराज अच्छा तो दाय तो कैसे दुख जाएगा महाराज ने ज्ञान युक्त तो सत्संग सुनाया अलग को वैसे ही संस्कार तो थे बीज बोया गया था थोड़ा खाद पानी देकर सिंचाई कर दो तो पलबित तो होता है ऐसे ही एक गोरखनाथ गुँँ ने तो जरा सा सत्संग सुनाया मदारसा का तो पुत्र था उसको आत्मज्ञान हो गया आत्म का साक्षात्कार हुआ

जैसे ढाई बजे मेरे गुरुदेव ने मुझ पर कृपा कर दी और मुझे जो उम्मीद अनुभव हो ऐसा अलव क्यों

महाराज दुख देवकुखी का नाम दुख है का नाम दुख है जो मिटने वाली चीजें हैं उसको बेरोगी से हम बना लेते महाराज हमें संतुष्ट हो गया हूँ महाराज भस बस धन्य धन्य धन्य हो गया उसको ज्ञान हो गया पांचों भाइयों के पास क्या आपको राज्य करना है राज्य करके क्या करोगे प्रजा का

पालन ही तो करना है आप अगर ठीक से प्रजा का पालन करते हो तो ना हक क्यों बेचारे सैनिकों के गले कटे और उनकी स्त्रियों के सुहाग छीने जाए और तुम मेरे भाई भी हो

तुमने अच्छा अवसर दिया है अपनी निवती का सुख लूंगा अपने आत्म राज्य का सुख लूंगा तुम मेरे भाई हो भले तुम राज्य करो और धर्म अनुकूल करोगे में तो एकता प्रेम और साहस और सद विचार भरोगे आपको मैं प्रणन करता हूँ राज्य आप ही संभालो वो पांचों के पांच ठाका मार के हस पड़े के बोले राज्य हम संभाले नहीं हमने तेरे को संभाली अब ये सारा राज्य हमारा तुम्हारा के मन तो का खेल है जो

तो चलने दे अब तू तो अज्ञानी होकर राजा नहीं बना ब्रह्मवेता होकर तू राज्य का तेरा भी कल्याण और समाज का भी कल्याण हो तो जाए

बाद में अलोक ने जो राज्य किया है राज्य बाहर से रहित हो गया है टेंशन लेश, वरी होकर सुख लेने के लिए राज्य नहीं करता है, कर है। आनंद नहीं है अगर के जोग से ही आनंद है वह तृप्त है सतृप्त भवती सअमृतो भगवती स तरती लोकान कार्य की एक महापुरुष मिल गया उस माई की कृपा से

छः के छह पुत्र ब्रह्मवेता वेता हो गए ये है भारत की नदी का शान और ये भारत की नारी की महानता

राम जैसे भगवान की मां बनने का सौभाग्य भारत की नारी को है कृष्ण जैसे दिव्य पुरुष दीव भगवान की मां बनने का सामर्थ्य भारत की नारी में आज चूहे जैसे बेटों को जन्म देती है ऑपरेशन ऑपरेशन सत्यानाश कर दिया भीम जैसे को जन्म मिलता था ना ऑपरेशन मेजर ऑपरेशन माइनर ऑपरेशन आज छछुंदर जैसे बच्चियों को दिल्ली छाप बच्चों को जन्म देते ऑपरेशन ऑपरेशन

विदेशी ट्रीटमेंट की देन है जयराम देखे एक आदमी प्राइम मिनिस्टर होता है तो उसकी पार्टी के लोग भी बैठ जाते अब हम प्राइम मिनिस्टर होने वाले नहीं अगर हमें प्राइम मिनिस्टर होना तो हमारी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर की टाइम खींचे तब हम प्राइम मिनिस्टर हो सकते जयराम देखे पूछ के देखो अरविंद सिंह को या और दूसरे साथियों को जयराम देखे

तो पार्टी वाला तो सोच ही नहीं सकता एक प्राइम मिनिस्टर होता है तो दूसरे हम साल चार साल जब तक इसकी कुर्सी से इसको नहीं हटाते तब तक, तक हम नहीं हो सकते एक चीफ मिनिस्टर बनता है प्रांत में तो जब तक उसको हटाया नहीं जाता तब तक, तक दूसरा चीफ मिनिस्टर नहीं बनता फिर बात बोलता गलती तो नहीं होती ऐसे हम

दूसरा चीफ मिनिस्टर उपचीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री बन सकता है तो प्राइम मिनिस्टर उपलब्ध जाएगा साथ में प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा एक देश में दो प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते एक प्रांत में दो चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकते हैं लेकिन एक देश में हजारों आत्म देता रह है सकते हैं हो सकते हैं केंद्र को जितने अंत

अंतर कण है उतने भी अंतर कण उस परमात्मा पद की प्राप्ति कर सकते

इसलिए एक राजा या एक प्रधानमंत्री बनता है तो दूसरे उनको गिराने अथवा हटाने को सोते तब दूसरे आ सकते हैं लेकिन एक महापुरुष बने तो दूसरे उनको गिराए हटाए फिर महापुरुष बने ऐसी ईर्षा नहीं होती है अति श्रद्धा होती है कि उनके सहारे हमारा भी उत्साह बना और उनके सहारे सहारे हम भी ऊपर

एक देश में एक प्राइम मिनिस्टर है

दूसरा कोई मेरी गद्दी के न आ जाए इस कारण दूसरा अगर कोई बराबरी करने की योग्यता रखता है क्षमता है तो अपने गद्दी संभालने के लिए दूसरे को दबाने की कोशिश करनी पड़ती उनको लेकिन संत के दुनिया में ऐसा नहीं है की मुझे साक्षात्कार हो गया अब दूसरे को कहीं साक्षात्कार न हो जाए उसको दबाओ नहीं संत तो इंतजार करता के दूसरा भी

मैं कैसे परमात्मा का अनुभव कर ले इसलिए विवेकानंद रामकृष्ण रमन महर्षि यह और महापुरुष जो लोक में घूमते हैं क्या इसलिए घूमते थे की उनको वृत्ति नहीं मिलती थी इसलिए घूमते थे क्या उनको, उनको कपड़ा पहनने को नहीं मिलता था

क्या वहावाई के लिए घूमते थे नहीं इसलिए घूमते थे कि जो अमृत हमको मिला है वो अमृत हमारे हजारे हजारे मानव समाज में दिख रहे अन्धकरण में प्राप्त होगा इसलिए वो संत घूमते थे जयराम भी

सप्ताह में स्पर्धा है दबाना है लेकिन आध्यात्मिक जगत में दबाना नहीं है अपितु एक दूसरे को सहयोग करने का रास्ता खुल जाता है जहाँ एक मानव पहुंच सकता है वहां दूसरा मानव पहुंच सकता है

बाहर की चीज है लेकिन अपने में आरोपित करता है ऐसी विद्या से भी बाहर की प्रकृति की चीज है वो तो अपने चैतन्य में आरोपित करता है तो महिला के गुण दोष अपने में आरोपित करता है तब तक, तक साक्षात्कार नहीं हो सकता है

शेर को वश किया जा सकता है, सांप को वश करके उसका चाबुक बना के यात्रा की जा सकती है मौत को चौदह बार धकेल के चौदह सौ वर्ष आयुष लंबा किया जा सकता है फिर भी गन्द ज्ञानी गुरु के कृपा के बिना आत्म साक्षात्कार नहीं होता है ये इतनी ऊंची चीज है भगवान का दर्शन तो हो सकता है भगवान का दर्शन तो धोभी को हुआ था सुर को हुआ था

को भी हुआ था राम जी का दर्शन और मंथरा ने भी राम जी का दर्शन खुद किया था फिर भी मंथरा का कपट नहीं गया कई कई का क्रोध नहीं गया और पूतना जहर का जहर पिलाने का कुभाव नहीं बेटा

लेकिन राम जी के तत्व का साक्षात्कार करता तो राम जी को ठीक से जान सकता था मंत्र का साक्षात्कार करते तो राम जी को ठीक जान सकते थे नानक को तो लाखों लोगो ने देखा होगा लेकिन नानक तत्व का साक्षात्कार करना ये ऊंची बात है जो नानक तत्व है वही आत्मा है जो नानक तत्व है वही आत्मा है वही परमात्मा है जो कृष्ण तत्व

यह वही आत्मा परमात्मा है जो राम तत्व है वही आत्मा परमात्मा है वह एक नूर का काम नहीं चलता है केवल सूक्ष्म बुद्धि से काम नहीं चलता है केवल तपस्या से काम नहीं चलता है वही बुद्धि अष्ट सिद्धि नवलिधि ले आओ तभी भी काम नहीं चलता है ये इतनी ऊंची बात है

इतनी ऊंची बातें फिर भी इतनी सहज बातें हैं कि घोड़े के घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते साक्षात्कार हो सकता है सात दिन की कथा सुनते सुनते भी हो सकता है और करोड़ों जनों की मजदूरी करते करते जाते भी नहीं हो ऐसा भी